इसलिए तुम जरा अवस्था से रहित एवं अमर रहोगे तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे तुम सब कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे यों कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गईं इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था वे बोले हाय ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूं कोई हो तो मुझे आकर बचाए पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुईं और उस स्थान पर गईं जहां वह ब्राह्मण बालक खड़ा था वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा एक बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थरथर -थर कांप रहा है ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली ग्राहराज यह अपने माता-पिता का एक ही बालक है इसे शीघ्र छोड़ दो ग्राह ने कहा देवी छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है महाभागे यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोडूंगा देवी बोली गृहराज मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं गृह ने कहा देवी आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दें तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा देवी बोली महाग्राह मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है इस बालक को छोड़ दो देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा महाव्रते तुमने यह क्या किया भली भांति सोच कर देखो तो सही तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है तुम अपनी तपस्या ले लो साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़े देता हूं देवी ने कहा ग्राह मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूं किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता महाग्राह मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूं ग्राहराज मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी कोई भी मनुष्य अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता अतः यह तपस्या तुम में भी सुशोभित हो इस बालक को छोड़ दो पार्वती जी के यूं कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्राह ने उनकी प्रशंसा की उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहां अंतर्धान हो गया अपनी तपस्या के हानि समझकर पार्वती जी ने पुनः नियम तप का आरंभ किया उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा देवी अब तपस्या न करो तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है अतः वह सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगीं पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह ब्रह्मा जी कहते हैं पदंतर समय अनुसार हिमालय के विशाल पृष्ठ भाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी अतः उन्होंने सोचा यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वर्णन करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा उसी में मेरा अभ्युदय निहित है यूं विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडत प्रदेश में स्वयंवर रचाया गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निमास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे इंद्र विवस्वान भग कृतांत यम वायु अग्नि कुबेर चंद्रमा दोनों अस्तनी कुमार तथा अन्यान्य देवता गंधर्व यक्ष नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे सचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे वे अप्रतिहत आज्ञा बल एवं ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो शयंंबर की शोभा बढ़ा रहे थे जो तीनों लोगों की उत्पत्ति में कारण जगत को जन्म देने वाली तथा देवताओं और असुरों की माता हैं जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में औरীণ हुई थीं वे जिस विमान पर बैठी थीं उसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुईं इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थीं इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर पांच शिखाओं वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया पार्वती जी का संकल्प शुद्ध था वे अपना मनोवांछित पति पा गईं अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे सब कोलाहल करने लगे और वितरासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बांह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की किंतु शश रूपी देवाधिदेव भगवान शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा किंतु भगवान ने उनकी बाहों को भी जड़वत बना दिया साथ ही उनका बल तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा भगवन आप अजन्मा और अजर देवता हैं आप ही जगत के सृष्टा सर्वव्यापक परावर स्वरूप प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं अमृत परमात्मा ईश्वर महान मेरे भी उत्पादक प्रकृति के सृष्टा सबके रचयिता और प्रकृति से भी भरे हैं यह देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं यह प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है देवेश्वर आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है यह देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं आप इन पर कृपा कीजिए जिससे यह पहले जैसे हो जाएं तदंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो इन्हें नहीं जानते यह साक्षात भगवान शंकर हैं अब शीघ्र इन्हीं कि शरण में जाओ तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाध देव महेश्वर ने प्रशन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया।